आदमी सोए तो सुंदर लगता है एक आदमी बोले सोया हुआ आदमी बड़ा बड़ा लगता है उसी जगह उठो उठो अच्छा पर भगवान सोए भी तो नींद बदन सोह सुठी लोना मनु सांझ सरसी रूह सोना भगवान का जागना भगवान का सोना भगवान की विहसनी आ लखी जिन लाल की मुस्कान जिन्होंने भगवान की वो मंद मधुर मुस्कान देखी उनके रूप का दर्शन किया उनको सब कुछ भूल गया तिन ही बिसरी वेद जप जोग पूजा ज्ञान लखी जिन लाल की मुस्कान भगवान का बस विभीषण जी ने जो देखा तो लगा सब कुछ मिल गया सब कुछ मिल गया भगवान ने कहा विभीषण जी ने क्या कहा श्रवण सुजस सुनियायू प्रभु भंजन भावभी त्राही त्राही आरत हरन त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुदी राम राघव राम राघव राम राघव राघव नाम राघव राम राघव रघ ज्ञान की पति मधुर मूरति ज्ञान ज्ञान की पति मधुर राघव रक्ष राघव राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राघव राम राघव राम राघव रक्ष श्री राम श्री राम श्री राम राम जी की प्रार्थना ब्रवण सुजस सुनिया आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राही, त्राही आरति हरण सरन सुखद रघुवीर अस कहि करत दंडवत देगा वाह ऐसा कह के विभीषण जी गिर गए भगवान के चरणों में कैसे दंडवत ये शब्द बड़ा अच्छा है दंड कहते हैं लकड़ी को लकड़ी की तरह बिल्कुल सीधे होकर गिर जाना और ये महात्मा ने बड़ा अच्छा शब्द दिया कि और जगह टेढ़े रहो पर भगवान के शरण में तो सीधे हो जाओ भगवान के चरण में तो सीधे सांप सब जगह टेढ़ा रहता पर बिल में सीधा होकर ही प्रवेश करता नहीं तो कर ही नहीं सकता सब जगह रहो टेढ़े अगर आदत है तो पर भगवान के आगे तो कम से कम सीधे इसलिए दंडवत संपूर्ण समर्पण अब तो ये केवल बोलने का शब्द रह गया करने का नहीं हम लोगों लोग, लोग कहते हैं उधर उत्तर भारत में तो बहुत परंपरा महाराज दंडवत बस ये प्रणाम है उनका दंडवत ना हाथ जोड़े ना झुके ना ऐसे नाज दंडवत ख तो ने का ये कैसी दंडवत हमने खड़े तो हैं दंडवत अब वे लोग दंडवत पड़े होते थे अब हम लोग दंडवत खड़े होते हैं असकई करत दंडवत देखा और कहा क्या यह भी सुनो नाथ दसानन कर मै भ्राता नाथ दसान मै निशिचर वंश जन्म सुर त्राता नाथ दशा दसानन कर दसानन कर दसानन कर नाथ दसानन कर नाथ दसानन कर नाथ दशानन कर, कर, कर मैं दशानन का भैया हूँ भगवान ने कहा ये बताने की क्या जरूरत क्या हमें पता नहीं है कि तुम दशानन के भाई हो और इसीलिए तो इतनी देर लगी कि तुम दशानन के भाई हो इसीलिए तो लोगों ने इतनी आपत्ति की क्यों बता रहे हो नाथ दशानन कर में भरा था परिचय दे रहे हो विभीषण जी बोले प्रभु परिचय नहीं दे रहा हूं कुछ याद दिला रहा हूं आप भगवान ने कहा क्या याद दिला रहे प्रभु हमने सुना है कि आप जिसे जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं भगवान ने कहा हम रघुवंशी हैं प्राण जाई पर वचन न जाई तो आपने रघुवंशी होने के कारण वचन पालन की प्रतिज्ञा कर रखी हाँ ऐसा ही लेकिन हमने यह भी सुना है कि आपकी शरण में जो आता है उसे आप लौटाते नहीं शरणागत वत्सल हैं भगवान का यह भी हमारी परंपरा है इसीलिए तो मैं कह रहा हूं क्या आप वचन याद करें गीधराज जटायु जी देह त्याग करके आपके धाम को जा रहे थे तब तो आपने कहा था सीता हरन तात जनि पिता पितासन और जो मैं राम तो कुल सहित दशानन आयी आपने जटायु जी को वचन दिया था कि दशानन का पूरे कुल के सहित नाश करूंगा कुल के सहित दशानन को मारने का वचन जटायु जी को दिया है दिया है हा विभीषण जी बोले तब तो सोच लो नाथ दशानन कर मैं भ्राता दशानन को कुल के सहत मारने का वचन दिया मैं तो उसका भाई तो अगर वचन आप रखेंगे तो फिर मुझे मरण मिलेगा और अगर आप विरद रखेंगे तो मुझे शरण मिलेगी मैं शरण में आया हूं तो मैं पूछ रहा हूं शरण मिलेगी कि मरण मिलेगा इसलिए नाथ तो दशानन कर में भ्राता यही पूछना भगवान मुस्कुराने लगे बंदरों को लगा कि यह बड़ी मुसीबत हुई अब तो एक कहीं चीज रहेगी दो रह कैसे सकती सुग्रीव जी मनीम मन बोले हमने तो पहले ही कहा था कि इसको मतलब उपद्रव शुरू कर दिया उसे अब है झंझट या बीरद रहे या वचन रहे पर शील सिंधु श्री राघवेंद्र बोले विभीषण जी कुछ और कहना है दूसरी बात यह है प्रभु आप ये कहें कि हम तो क्रोध में थे तो आवेश में कह दिया था कि कुल के शायद को मार देंगे तो कोई प्रतिज्ञा थोड़ी की थी तो प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है महात्माओं के सामने क्या निश्चयहीन करूं मई भुज उठाए पन की निशाचरों से वह कर दूंगा पृथ्वी को आपने भुजा उठा की प्रतिज्ञा की हाँ की तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हा सिर वंश जनम सुर तिचर जन्म सुर था निशर वंश जन्म सुर था तिचर त्रा था वंश निशिचर वंश जन्म सुर वंश निशिचर वंश निश्चर वंश निशिचर वंश जन्म सुशाचर वंश में जन्म हुआ है और आपने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करो मई तो मेरे लिए क्या मैं शरण में आया हूं तो शरण मिलेगी कि मरण शरण मिले तो चरण में रहूं और मरण मिले तो रण में ही आऊंगा फिर किसी को बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है मेरे लिए क्या फैसला भगवान ने कहा कि विभीषण कह चुके हाँ। तब मेरी बात सुनो मैं रघुवंशी हूं वचन का पालन करता जटायु जी को वचन दिया है और जटायु जी मेरे लिए पिता के समान पूज्य है उनको दिए हुए वचन का अवश्य पालन होगा कुल के सहित दशान का बध करूंगा और आत्मा तो मेरी आत्मा है उनके सामने की गई प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी निशाचरों से रहत कर दूंगा इस पृथ्वी को विभीषण जी बोले तो फिर इससे आगे की बात हमें खुद समझ लेनी चाहिए तो जाएं फिर पर श्री राघवेंद्र मुस्कुरा रहे थे और आंखों में आंसू आ गए प्रेम के आंसू विभीषण तुम्हें लौटाया नहीं जाएगा यहां से वापस नहीं किया जाएगा निराश नहीं किया जाएगा निराशा मिल नहीं सकती तो तो प्रभु मुझे अगर शरण दोगे तो कुल में कलंक लगेगा कि आपने वचन तोड़ दिया मेरे कारण कलंक भगवान ने कहा उसके लिए तो मत सोच क्यों ना सोचूं रावण तो मुझे कुल का कलंक समझता ही है और आपके पास आया तो आपके वचन पूर्ति में बाधक बनूंगा तो कलंक ही कहलाया कलंक शब्द पर मुझे वो बात याद आई श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है पद आपके पात्र की पावन है तो झुका उनपे यह माथ रहे अगर पंकज की उपमान में है तो विमिश्रित पंक का पाथ रहे है गुलाब प्रसून की जो उपमा तो अघी कंटक का कुछ हाथ रहे और नख मंडल है शशि मंडल सा तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे मैं तो कलंक <coughs> भगवान का हमारी बात सुन क्या दसानन के भाई को मैं शरण में नहीं ले रहा हूं कुल के सहित दसानन का बध होगा तो मैं तो दसानन का ही भाई हूं भगवान ने कहा कि तुम्हें दशानन तो याद है कोई और भी तो है जो तुम्हारे भाई हैं। तो हमें हमें भाई कौन कौन समझता समझता नहीं तुम्हें से भाई कहा भी उन्होंने समझा तभी तो कहा किसने हनुमान जी ने हनुमान जी तब हनुमान कहा सुनो तब हनु हम जानकी माता एए एए एए एए एए एए तब हनुमंत का सुनो भ्राता सुनो भ्राता सुनो भ्रा हनुमान जी ने क्या कहा ये नहीं कहा कि संत विभीषण सुनो भक्त विभीषण सुनो क्या कहा हे भाई विभीषण सुनो तब हनुमान तो कहा सुन भ्राता हनुमान जी तुमसे कह रहे हैं भ्राता और तुम कह रहे हो नाथ तो दसानन कर में भ्राता तो पहले यही फैसला हो जाए कि तुम दसानन के भाई हो कि हनुमान जी के भाई हो विभीषण जी बोले सो तो ठीक है लेकिन शरीर का संबंध है तो देही के नाते तो मैं दसानन का भाई हूं भगवान ने कहा कि देही के नाते तुम दसानन के भाई हो और वैदेही के नाते हनुमान जी के भाई हो और मैं दे के संबंध को महत्व तो नहीं देता मैं तो वैदे के संबंध को महत्व तो देता हूं शरीर के संबंध को नहीं भक्ति के संबंध को मानव एक भगत कर नाता और भक्ति रूपा श्री सीता जी हैं और सीता जी के नाते हनुमान जी तुम्हारे भाई हैं क्योंकि सीताजी माता है भगवान ने कहा सीता जी तुम्हारी माता है मैं कौन हुआ पिता अजय एक बात बताओ देखी चाह ज्ञान की माता मा था देखी चाहूं ज्ञान की माता जी तुम्हारी माता और हम तुम्हारे पिता तो जिसके माता पिता सीताराम हों वो निशाचर वंशी होगा कि सूर्यवंशी होगा और रघुवंशी होगा इसलिए मैं निसाचर वंशी को शरण में नहीं ले रहा हूं मैं तो रघुवंशी विभीषण को शरण में ले रहा हूँ दसानंद के भाई को नहीं हनुमान जी के भाई को शरण में ले रहा हूँ भीषण जी के आंखों से आंसू बरसने लगे प्रभु जैसा सुना था वैसे ही पाया श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भवीर त्राहे त्राह आरती हरन रण सुखद भगवान ने हृदय से लगा लिया भुज विशाल गई हृदय लगावा सुखी इधर उधर देख रहे थे भगवान का इधर उधर मत देखो इधर देखो आपकी बात ही तो मानी क्या आपने कहा था बांध कर रखो तो हमने बांध लिया है ना कहे मां भुजाओं में बांध लिया है लस्सी में बंधा हुआ हमेशा नहीं बंधा रह सकता लेकिन प्रेम से जिसको भुज पास में बांध लिया वह हमेशा बंधा रहेगा रावण क्रोध अनन निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे दीन राज अखंड भगवान ने कहा और तो सब ठीक है लंकापति लंकेश विभीषण जी बोले अब देखो विभीषण जी भक्त हैं कह सकते थे कि नहीं, नहीं आपको लगा ही होगा ऐसी कोई बात हम लोग ही बोलते क्यों भाई नहीं नहीं तुम्हारे मन में कुछ कैसी बात कर दो हम में हम में जैसे ये ब्रह्मा से भी बड़े हों इनमें हो ही नहीं सकता हम में कभी नहीं हम में और विभीषण जी कहते हा प्रभु थी वासना थी यह है निष्कपटौना आ गई थी कैसे आ गई ठिकाना नहीं है ना मन का एक पल में भोगी एक पल में योगी पल भर में ज्ञानी पल में भी योगी बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी कभी अपने मन के भरोसे न रहे कभी अपने मन के भरोसे न रहे कभी अपने मन के तन कीमती है मगर है विनाश कभी अगले क्षण के भरोसे नैना कभी अगले क्षम के भरोसे ना कभी अगले क्षम के भरोसेन निकल जाएगी छोड़ काया को पल में सदा श्वास धन के भरोसे नन धर्म के भरोसे न रहे तुझको जो मेरा तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी देने रहेंगे मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहे ना सदा इस मिलन के भरोसे न रहे ना हम सोचते काम दुनिया के कर ले धन धाम यल जित कर, नाम कर ले फिर एक दिन बनके के साधु रहेंगे उस एक दिल के भरोसे न रहे। उस एक दिल के भरोसे न रहे। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो या प्रेम से राम गुणगान कर लो अथो आ श्री राम नाम रटो नित नियम से किसी अन्य गुण के भरोसे लै अपने मन के भरोसे न रहना कभी अपने मन के भरोसे न रहे मन है कैसे चला गया उधर विभीषण जी बोले हम आ रहे थे तो हमको लगा कि भगवान की शरण में जा रहे हैं तो क्या भगवान हमें शरण में लेंगे मेरे तो ऐसे विचार मन में थे कि लेंगे क्या शरण में तो मन में आया क्या किसी और को शरण में लिया हाँ लिया है ना किसको सुग्रीव जी को शरण में लिया तो हमारे तो बड़े भाई रावण ने हमें मार कर निकाल सुग्रीव को भी तो उसके बड़े भाई बाली ने मार कर निकाला तो बड़ा खुश हुआ मन के चलो हमें शरण मिल जाएगी हमारे बड़े भाई ने मार पीट के निकाला तो हमें भी शरण मिलेगी क्योंकि सुग्रीव को भी उसके बड़े भाई ने मार पीट के निकाला था तो मन खुश हो तब तक मन में बात आई कि भगवान ने एक काम किया था बाली को मारकर बाली का राज्य सुग्रीव को दे दिया राजा सुग्रीव को बनाया तब तो मन में आई बात क्या रावण को मारकर लंका का राज्य हमें देंगे भगवान क्या मुझे लंका का राज्य मिलेगा ये मन में आई तो तुरंत गे कैसे विचार विचारख तो राम जी से मिलने जा रहे हो राज्यपद की बात सोचते हो और भगवान से छिपा क्या रह सकता है इसीलिए भगवान देखते बोले कहो लंकेश लंकापति मन से तो बन ही गए हो <laughs> कहो विभीषण जी समझ गए चोरी पकड़ ली गई बोले प्रभु उर्क प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो भाई महाराज और बासना तो आ गई थी हृदय में लेकिन आपको देखा तो लाजे तन शोभा कोटि कोटि काम कोई कामना नहीं रह गई आपके चरणों की प्रीति की धारा में सरिता की धारा में वो बह गई भगवान ने कहा सरिता समुद्र में मिलती है तो समुद्र कई जल ले आओ तिलक कर दे हमारी तो इच्छा जद सखा तब इच्छा ला तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन अब हमारी इच्छा है जीव की इच्छा को भगवान स्वीकार कर ले हमारी इच्छा है कि तुम ला जाओ आहा। सब भांति विभीषण की बनी भगवान ने लंकेश बना दिया लेकिन भगवान ने एक बात पूछी बस वह और सुन कह लंकेश सकल परिवार कुशल पुठाहर बांस तुम्हार खलबली बस दे सखा धर्म नि भर्म कल मंडली बसौ दिन राती सखा धर्म निवह के भाई नि है नि सखा धर्म निब है के ही भांति खलों के बीच में रहते हो तो। तुम तो ये ये भजन मेरा करते हो ये धर्म निभता कैसे हो बस यही मूल बात है भगवान के भक्त की पहचान क्या भगवान के चरणों के अनुरागी की पहचान क्या भगवान ने पूछ लिया खलों के बीच में रहते अब इतना आप किसी से भी कह के देखो भैया तुम तो बड़े अच्छे आदमी लेकिन तुम जहां रहते सब वातावरण ठीक नहीं लग खुद ही ठीक सब दुष्ट हैं हम से पूछो हम कैसे रह रहे हैं नहीं जानते नहीं जो रोज रहता उससे पूछो खल है आज खल खल इन खलों के मारे पर विभीषण जी यह नहीं कहते भक्त कभी यह नहीं कहता विभीषण जी क्या कहते हैं नहीं प्रो हम खलों के बीच में नहीं रहते हम जहां से आए वो खल मंडली नहीं खलों के बीच में हम नहीं रहते फिर फिर खल ही हमारे बीच में रहते तुम्हारे बीच में कौन से खल रहते विभीषण थी बोले तबल हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मत्सर मदमाना ये खल है अच्छा एक बात बताओ शत्रु बाहर रहता क्रोध कहाँ रहता भीतर अजय जी कौन जलाता शत्रु के क्रोध अजय शत्रु को देखकर क्रोध ना आए जी जलेगा तो सताता कौन है भीतर रहने वाला खल सताता अजय काम क्रोध लोभ मोह ये तो भीतर एक चीजें तो बाहर है पर सताने वाले तो भीतर ही बैठे हैं ये ये खल हैं कितनी बढ़िया बात है जो किसी का दोष जिसे न दिखे अपने दोष जिसे देखते हों वही भगवान का भक्त है